गांधी जी के बारे में 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु समान श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे उन्होंने असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो रघुपति राघ राजा पति पावन सी